सतगुरु प्रदत्त दृष्टि से ही परमात्म दर्शन बुद्धि ज्ञान नेत्र नहीं है यह माइक बुद्धि है इसके द्वारा परमेश्वर नहीं पकड़ा जा सकता है जो लोग सोच के रखे हैं कि इसी बुद्धि से हम परमेश्वर को पकड़ लेंगे परमेश्वर की उपाधि पकड़ सकते हैं पर परमेश्वर तो स्वरूप भूत है उसको इदम तया करके नहीं पकड़ सकते कितने भी विज्ञान का विकास हो जाए लेबोरेटरी में इदम को ही पकड़ सकता है यह का ही विश्लेषण हो सकता है पर मैं का विश्लेषण लेबोरेटरी में नहीं हो सकता मैं का अध्यात्म विद्या उपनिषद ही विश्लेषण कर सकते हैं दूसरा कोई विश्लेषण नहीं कर सकता गोस्वामी जी से कहा ज्ञान नेत्र कैसे खुलेगा गोस्वामी जी तो बड़े सहजभाव से कह दिए श्री गुरु गुरुपद नख गण ज्योति सुमिरत दिव्य धृष्ट ही होती दलन मोहतम शोष प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु उघरह विमल विलोचन ही के मिटह दोष दुख भव रजनी के मानस बंद है तभी कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमारे विमल विलोचन ज्ञान नेत्र बंध है उघ रह वह खुल जाएंगे मिट हिंदू दोष दुख भव रजनी के तो संसार रूपी रात्रि के जो दोष दुख है वे दूर हो जाएंगे सर्वत्र क्या दिखेगा सूझ ही राम चरित मालिक मानि, मालिक गुपुत प्रगट जह जो जही खानिक मानस तो राम दिखने लगेगा सर्वत्र आपकी दृष्टि चित्र में केंद्रित हो जाती है लेकिन आपकी दृष्टि चित्र के भेदन में समर्थ हो जाए तो प्रत्येक चित्र के साथ आपको एक पर्दा दिखेगा पर जब तक आपकी दृष्टि चित्र तक केंद्रित रहेगी तब तक आप पर्दा दिखने पर भी पर्दा नहीं देखेंगे परमेश्वर कण कण में है पर जब तक चित्र में हमारी दृष्टि टिकी है तब तक हमारी दृष्टि परमेश्वर को पकड़ नहीं पाती है परमेश्वर तो यही है किसी दूसरी जगह नहीं है हमारा परमेश्वर कण कण में है दूसरों की तरह नहीं है अभी एक लेख अमेरिका से निकला था एक विद्वान ने एक लेख निकाला अब बुद्धिवादी लोगों में बड़ा विचार चल रहा है उसने कहा दो बातों ने हमारे हृदय को हिला दिया एक बात तो यह है कि अमेरिका में अभी बहुत मंदिर बन गए वृंदावन भी बन गया वहाँ पर हमारा युवा लड़का जब से मंदिर में जाने लगा तब से माता पिता के प्रति नम्र हो गया यह मंदिर का माता पिता के साथ क्या संबंध है यह बात हमको समझ में नहीं आ रही है कैसे समझ में आए वह कहता है जब से मंदिर जाता है तब से माता पिता के लिए नम्र हो गया मंदिर जड़ है उसका संबंध कैसे बना यह विज्ञान है मंदिर विज्ञान यह है कि आज उस बुद्धिवादी को समझ में नहीं आ रहा है कि बालक मंदिर में जा रहा है और नम्र हो रहा है माता पिता के प्रति बालक मंदिर में जा रहा है और उसका स्वभाव बदलता जा रहा है उसकी चोरी छूटती जा रही है उसका व्यसन छूटता जा रहा है और जा रहा है मंदिर में जिसको हम कहते हैं पत्थर है जब भारतीय परम्परा का विज्ञान अब बुद्धिवादी की दृष्टि इधर गई है हमको तो कभी कभी लगता है कहना तो नहीं चाहिए पर अपने मन की बात मैं कह ही देता हूँ आजकल मूर्तियाँ चोरी हो करके बहुत विदेशों में जा रही है मैं सोचता हूँ देवता लोग अपनी इच्छा से जा रहे हैं और सारे विश्व में जा करके बैठ गए और एक दिन वो मुस्करा देंगे कुछ खा लेंगे तो सारा विश्व मूर्ति पूजक हो जाएगा एक दिन गणेश जी ने दूध पी लिया तो हल्का मच गया सारे विश्व में ये देव मूर्तियां चोरी करके लोग ले जा रहे हैं एक दिन वे देवता विश्व को मूर्ति पूजक बनाएंगे वह कहता है कि हमारा बालक मंदिर जाने लगा तो माता पिता के प्रति नम्र हो गया यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है बुद्धि में कैसे समझ में आएगा यह भारतीय विज्ञान है दूसरी बात उसने और लिखा एक बात हमारे अंदर दौड़ रही है यह हिंदू का जो ईश्वर है यही सबका ईश्वर हो सकता है क्योंकि ईसाई मत के अनुसार तो ईश्वर पांचवें आसमान में रहता है यहाँ कभी आता नहीं उसका पैगम्बर आता है उसका कोई पुत्र आता है वह नहीं आता मुस्लिम मजहब के अनुसार सातवें आसमान में खुदा रहता है वह भी कभी नहीं आता सबकी ताकत तो ऐसी नहीं है कि पाँचवें आसमान में चला जाए सातवें आसमान में चला जाए पर हिंदू का ईश्वर तो कण कण में रहता है कण कण में रहने वाले ईश्वर के साथ सबका संबंध हो सकता है इसलिए सबके लिए सहज होगा तो यही ईश्वर हो सकता है यह जो विज्ञान है बड़ा विलक्षण विज्ञान है आप कैमरे से फोटो लेते हैं तो बाहर की फोटो आ जाती है और एक्सरे से जो फोटो लेते हैं तो यह बाहर का चित्र कोई आवरण नहीं करता है हड्डी की फोटो आएगी और यह कोई प्रतिबंध नहीं करेगा गुरु प्रदत्त आपको दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो यह चित्र कोई प्रतिबंध नहीं करेंगे यह जगत जो भिन्न भिन्न प्रकार का दिख रहा है यह कोई प्रतिबंध नहीं करेगा क्योंकि वह नेत्र से निकलने वाली दृष्टि इन चित्रों का भेदन करके प्रत्येक चित्र के साथ पर्दे में टिकेगी इसलिए प्रत्येक चित्र दिखते हुए भी सर्वत्र एक ही अनुभूति होगी यह गुरु की दृष्टि है गुरु से प्राप्त होने वाली दृष्टि यह है यही संपूर्ण जगत का बाद है ऐसी अनुभूति नहीं होती है तो संपूर्ण जगत का बाद अभी नहीं हुआ यह संपूर्ण जगत का बाद है ऐसी दृष्टि बनेगी यह दृष्टि कैसे मिलती है गोस्वामी जी ने कहा श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सीधी भाषा में देखें तो गुरु के चरण कमलों का ध्यान बताया पर और जरा अंदर देखें कि गुरु अपने को शरीर नहीं समझता गुरु जो वाणी का उच्चारण कर रहा है वह एक तत्व में केंद्रित होकर कर रहा है इसलिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है बड़ी भारी जटिल समस्या यहाँ पर ज्ञान की कथा बड़ा जटिल है बड़ी जटिल है ऐसी वस्तु को बताया है कि जो शब्द का विषय नहीं है मन का विषय नहीं है आपके पास समझने के लिए साधन मन है और हमारे पास बताने का साधन वाणी है और बताना उसको है जो वाणी का विषय नहीं है जो दिखाई नहीं दे सकता जो इन नेत्रों से दिख नहीं सकता कितनी जटिलता है मालूम मामूली जटिलता नहीं है परंतु ऐसा जो ज्ञानी गुरु है उसके मुख से निकला हुआ जो शब्द है वह शब्द उस तत्व को लक्षित कर रहा है इसलिए वही पद नख है और उसमें एक ज्ञान प्रकाश है वही है ज्योति उसको हम अपने हृदय में जब स्मरण करेंगे उसके शब्द को जब स्मरण करेंगे उसने तो इतना ही कह दिया कि तुम चेतन हो पर जब आप बैठ करके स्मरण करेंगे कि जब मैं चेतन हूँ तो यह शरीर का क्या है यह इंद्रियाँ क्या है चेतन का क्या लक्षण है मैं जानने वाला हूँ यह मन भी जाना जा रहा है इंद्रिया भी जानी जा रही है शरीर भी जाना जा रहा है फिर मैं कौन हुआ अब उसका आप स्मरण करेंगे हृदय में तो आपके अंदर एक ज्ञान प्रकाश होगा जो मोह से बना हुआ जगत भर्भ के संबंध को तोड़ेगा जब मनन करेंगे आप हृदय में तब उसका स्मरण करेंगे कि गुरु जी ने कहा तुम्हारा एकमात्र संबंधी परमेश्वर है जब आप इसका चिंतन करते हैं तो जगत में जो मोह का संबंध बना है वह टूटता जाएगा गुरु ने कहा तुम चेतन हो तुम दृष्टा हो तुम क्षेत्रज्ञ हो जब इसका आप हृदय में विचार करेंगे तो विचार करते करते आपके अंदर जो ज्ञान नेत्र है वह ज्ञान नेत्र खुलने लगेगा विचार करते ही मोह भागने लगेगा सूर्य भगवान के प्रकट होने के पहले अंधकार चला जाता है सूर्य का वास्तविक दर्शन अंधकार जाने के बाद आपको होता है यह बड़ा कठिन प्रश्न है कि पहले सूर्य का दर्शन होता है कि पहले अंधकार का जा, जा अंधकार जाता है सूर्य के आए बिना अंधकार कैसे जाएगा पर सूर्य का जो वास्तविक दर्शन आपको होता है उसके पहले अंधकार का कुछ पता ही नहीं रहता ज्ञान नेत्र जहाँ खोलने लगेगा आपका तहाँ जगत का मोह भागने लगेगा दिव्य दृष्टि यह होती दलन मोहतम क्योंकि सोसु प्रकाशु वह चैतन्य रूप है प्रकाश रूप है ज्ञान रूप है बड़े भाग उर आव जासु लेकिन यह सबको प्राप्त होने वाला नहीं है जिनका भाग्य फूट गया है उनको तो जगत का ही पदार्थ चाहिए वह ज्ञान नेत्र प्रकट करके अपने मानसिक जगत को नष्ट कैसे कर सकता है हाँ जिनका भाग्योदय हुआ है जिन पर भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई है उनको वह दृष्टि प्राप्त होगी वह दृष्टि प्राप्त होने के बाद यह प्रकाश जो अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश पहले आता है वह प्राप्त होता है प्राप्त होने के बाद में आपको सूर्य का दर्शन होता है तो उग्र वी ही विमल विलोचन ही के आपके अंदर का जो ज्ञान नेत्र है वह खुल जाएगा तब एक परमेश्वर एक आत्मा एक चैतन्य है आपको कण कण में दिखाई देगा नेत्र खोलने का उपाय यह है और दर्पण को साफ करने का उपाय हमने कह दिया मंत्र निरूपण नाम निरूपण नाम जतंते मंत्र को आप पकड़ेंगे मंत्र से अपने मन को घिसेंगे सभी व्यवहारों में मंत्र को व्याप्त करेंगे जब इसका संघर्ष चलता रहेगा और इसी को लेकर के आप प्रत्येक यत्न करेंगे मंत्र को विस्मृत नहीं करेंगे मंत्र की व्याप्ति करेंगे जीवन में तो इसके द्वारा संघर्ष होते होते वह जो काई है मन पर लगी हुई है वह काई दूर हो जाएगी काई दूर हुई और ज्ञान नेत्र खुला आपको अपने स्वरूप की जो का अपरोक्ष अनुभूति होगी यह गुरु की महिमा है यह गुरु के बिना संभव नहीं